द्रं कर्णे श्राम भद्रं पशे मा स्रंगे सुन सदेप ही ओ शा शांति शांति अथर प्रवेदी मांडपो पर निर्षद सप्तम मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ है जिसमें तीनों अवस्थाओं से विलक्षण आत्मा का प्रतिपादन तीनों अवस्थाओं विशिष्ट आत्मा के निषेध मुख से हम चार अवस्थाओं में होते हैं तीन अवस्थाओं तो हमारी प्रसिद्धि है प्रसिद्ध है कभी जागृत में बहिर्ंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों का हम उपभोग करते हैं जानकारी रखते हैं कि हमारी जाग्रत अवस्था उस काल में हम जाग्रत अवस्था से विशिष्ट तो होते हैं कभी हम स्वप्न में होते हैं कि जाग्रत के संस्कार अंतरण में होता है उसी को हम देखते हैं बाहर विषय भी नहीं इंद्रियां भी नहीं हैं सो जाती हैं, शांत हो जाती है वह कल्पित इंद्रिया हैं कल्पित विषय हैं वासना में इंद्रियाँ वासना द्वारा उपभोग करते हैं उस काल में हमारा नाम होता है तेजस स्वप्नर देखते हैं जाओ स्वप्न होता और उस स्वप्न से भी ऊपर की अवस्था में गाढ़ निद्रा में जो पहुंच जाते हैं केवल अज्ञान का अनुभव होगा वो भी जगने के बाद बताएगा प्रतिविज्ञा होती है न किंचित अवेदिशम सुखम हम अस्वापसम ऐसी प्रतिविज्ञा प्रतिविज्ञा होने के लिए अनुभव पूर्वक प्रतिविज्ञा होती है वहां अनुभव था साक्षी रूप से अनुभव किया था प्रमाता रूप से नहीं कर पाया क्यों प्रमाता रूप से अनुभव करने के लिए इंद्रियां चाहिए अभी हम प्रमाता बनकर के काम कर रहे हैं जागृत अवस्था में हम प्रमाता होते हैं किन्तु सुसूप में प्रमाता नहीं हो पाते हैं हमारे साथ साधन नहीं है विषय भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है एक का अनुभव है अज्ञान का हम साक्षी रूप के अंतकरण हमारे पास नहीं था ये जो अंतकरण जब उपाधि युक्त तो विशेषण बन जाता है उस काल में प्रमाता कहलाता है और अंतकरण जब उपाधि रूप में हो जाए विशेषण रूप में न हो उस काल में कहते साक्षी अंतकरण को हटाने पर साक्षी कहलाता है और अंतकरण विशिष्ट लेकर के आत्मा को प्रमाता बोलते हैं तो सुसुष्ती अवस्था का भी हम अनुभव होता है तीनों अवस्थाओं में हम घूमते हैं तो अब हमारा नाम पड़ता है विश्व तेजस ऐसा भाव है इसे अतिरिक्त अवस्था जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था माने चतुर्थ अवस्था तुरीय माने चतुर्थ ये चतुर्थ भी वास्तव में नहीं है माया संख्यम तुरीयम परम अमृतम ब्रह्म यन न तो में बोल गया है भाषिका माया के कारण ही तूरीय संख्या प्राप्त है वास्तव में वो संख्या रहित है मनवाणी का विषय नहीं कहां से संख्या रहेगी निष्कल है निर्गुण है निराकार है निर्विशेष है तुरीय संख्या भी नहीं कह सकते वो माया के सहारे से ही बोलना पड़ता है पहले संख्या की चर्चा चल रही थी इसलिए संख्या करके बोलती है तो हम तुरीय हो जाते हैं उस अवस्था में हमारा स्वरूप कैसा होता है कि सप्तम मंत्र ने दिखाया है इसी को मोक्ष अवस्था कहते है। ये हैं ये सप्तम मंत्र का जो विषय बनते हैं हम जब अगर उस स्थिति में पहुंच जाए तो हम लुकता है और बाकी पहले वाले तीन अवस्थाओं में यदि हम हैं तो हम बद्ध हैं बात इतनी है बद्ध और मुक्ति की जो व्याख्या इतनी है यही अवस्था है ये मुक्ति अवस्था कहते हैं मुक्ति कोई देशांतर जाना तो आई में हाँ नहीं सद्यो मुक्त है तीनों शरीरों से हम अलग हो जाएं यही तो ये यह ये अवस्था की चर्चा है यह सप्तम मंत्र में तीनों शरीर विशिष्ट अवस्था में विश्व तेजस प्रागिल इत्यादि नामों से हम व्यवहार करते हैं और तीनों अवस्थाओं से ऊपर जब होने पर यह स्थिति हो जाती है तो उसके लिए विधि भूख से हम कोई शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं इतर व्यावृत्ति के रूप से हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं तो ये मंत्र में इतर व्यावृत्ति ही दिखाया दिखाई गई है इतर माने तीनों अवस्थाओं से विशिष्ट आत्मा से अतिरिक्त दिखाया ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ऐसा तुरही आत्मा के बारे में हमारा ये स्वरूप है तीनों अवस्थाओं से ऊपर हो जाए तो यह स्थिति हमारी होती है नहीं चाहिए हाँ। तो ये कहा नंत प्रज्ञा वाली समस्या स्थिति में कहा अंत वाला नहीं है तुररी आत्मा मान यह अमुक है करके नहीं बताया जा रहा अमुक नहीं है करके बताया जा रहा है व्यक्ति का परिचय दो तरह से दिया जाता है यह अमुक व्यक्ति है उसका नाम लेकर के बोला जाता है जैसे विश्व तेजस प्राजी को नाम ले लिया नाम लेकर कहा विधि से कहा इस अवस्था में विश्व होता है तुरय होता है ये तेजस होता है ये प्राण्ञ होता है किंतु यहां पर अन्य का नाम लेकर के नकार लगा देते वो नहीं वो नहीं वो नहीं इसको निषेध मुक्त कहते हैं निषेध मुख से उसकी व्यावृत्ति होनी है जहां भी निर्विशेष आत्मा की चर्चा कहीं भी श्रुतियों में होती है तो नकार लगाकर ही होती इतर व्यावृत्ति के माध्यम से होती और यदि विधि है तो सगुण निराकार या सगुण साकार की चर्चा होगी ध्यान देना है निर्गुण निराकार की चर्चा विधि पुषे हो नहीं है नेति नीति आदि यही निर्गुण निराकार की चर्चा में है तो नज्ञा ने कहा स्वप्न अवस्था में अंत वाला होता है आत्मा बाहर के विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क नहीं है जो बाहर के विषयों के साथ इंद्रियों का विषय संपर्क होता है तो स्थूल प्रज्ञा होता है विषय स्थूल हो गए तो प्रज्ञा स्थूल हो जाती है स्थूल साथ वाला नहीं है इसलिए उस स्वप्नावस्था के आत्मा को अंत प्रज्ञा कहते हैं उसका निषेध कर दिया वो ये नहीं है स्वप्नावस्था विशिष्टता जो आत्मा है वो ये नहीं है न वही प्रज्ञा करके विश्व के निषेध लिशे, निषेध करते हैं विश्व आत्मा जो है जो जागृत अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों का अनुभूति करने वाला जाते हैं तो विश्व कहलाता है वो बहिष्प्रज्ञा होता है उसका बाहर है प्रज्ञा जिसकी जिस अवस्था में बाहर प्रज्ञा होती है विषयों के साथ संपर्क होता है उसकी बहिष्प्रज्ञा का आत्मा वो भी नहीं तो तुरी आत्मा वो भी नहीं है नैद प्रज्ञा जागृत अवस्था के समाप्ति और स्वप्न अवस्था के आरंभ में जब हम अंतराल अवस्था में होते हैं वहां भी तो एक दरवाजा बंद होना दूसरा दरवाजा खुलना कुछ जानकारी कुछ अनुभूति होती हो जरूर होता है कुछ तो ना कुछ होगा हो। जागृत दरवाजा बंद होना है स्वप्न का दरवाजा खुलना है अंतराल अवस्था है न उबाय तब्रज्ञ वो अवस्था वाले भी हम नहीं है वो भी है वो भी नहीं है अंतराल अवस्था क्या आत्मा भी नहीं है ना प्रज्ञान घन सुश्रुति अवस्था में हमारा स्वरूप प्रज्ञान घन हो जाता है विशेष विज्ञान का अभाव हो जाता है किंतु विज्ञान रहता है नहीं विज्ञान विज्ञात रूपों की दुटे अविनाशक सुश्रुति में क्यों ज्ञान नहीं होता विशेष ज्ञान विषयों के अभाव होने से ज्ञान का अभाव नहीं है विषयों का अभाव है जैसे कोई विषय मकान के भीतर है तो सूर्य नहीं है नहीं कर सकते है का अभाव हो जाता है तो सूर्य का अभाव नहीं बोल सकते सूर्य दूसरी जगह है इसी तरह तो सुश्रुत काल में भी विज्ञान है सामान्य ज्ञान है मधुमक्खियों आदि का दृष्टांत दिया जैसे मधुमक्खियां नाना प्रकार के वृक्षों का पदाव लेकर एक एक लोल कर देते एक समूह बना लेते हैं और जो तो समूह बन गए जो अब वो जो तो मधु होंगे मधु होगा एक बना हुआ अनेक वृक्षों का पुष्पों का पराग वहां है हम गिन नहीं सकते किंतु किन्तु वो ये नहीं बता सकते उस काल में मैं अमुक वृक्ष से आया हूं मैं अमुक वृक्ष से आया हूं वो तो मधु नहीं बता सकते ठीक इसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में सारे प्राणी एक हो जाते हैं तो अज्ञान विशिष्ट आत्मा में लीन हो जाते हैं प्राग्ञ आत्मा में लीन हो जाते हैं किसी को पता नहीं होता मैं मनुष्य शरीर से आया हूं नहीं सकते आपको कभी अनुभूति हुई है ऐसे सुसुप्त में मनुष्य शरीर छोड़कर यहाँ आयाम नहीं होता पशु को भी वैसा ये सबकी स्थिति यही है समान अवस्था है सुसुप्ति उस काल को कहते हैं प्रज्ञान घन ज्ञान का पुंज घन मानी कुंज होता है जैसे लबड़ घन का देते नमक को इधर भी देखो नमक ही नमक है विषय नहीं है ज्ञान ज्ञान ऐसा आईश, है वो भी नहीं है निषेध है न प्रज्ञान न प्रज्ञम कहते हैं एक साथ सारे विषयों का जानने वाला तो सर्वज्ञ बोलते हैं एक साथ सभी विषयों का ज्ञाता प्रज्ञा कहते हैं। पर प्रकृष्टे न्याय आती थी प्रज्ञा वो ऐसा प्रज्ञा भी नहीं है प्रश्न हुआ एक साथ सबको जानता होगा न प्रज्ञ ऐसा प्रज्ञा ही वो नहीं है युगवत सबका ज्ञान होना सारे विषयों का एक साथ ज्ञान ऐसा भी नहीं है पूरी आप और ना अप्रज्ञम फिर जड़ होगा जब जानता नहीं है जड़ होगा ना कहते तो जड़ भी नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते तो ज्ञान ज्ञानी नहीं है ज्ञान स्वरूप है असली बात यह है अन्य आत्मा ज्ञानी होते हैं तब तब विश्व के जानकारी रखते हैं ये सौ होता है जैसो हो तो ज्ञानी है किन्तु तो ये तो तुरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है सत्यम तो ज्ञान ना अप्रज्ञम उसको जड़ नहीं कर सकते है अप्रज्ञ में नहीं कहते हैं अदृष्टम ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है, या दृष्ट शब्द से चक्षु को लिया है चक्षु को उपलक्षण करके सभी ज्ञानेन्द्रियों का विषय का विषय किया न हम देख करके उसको पहचान पाते हैं और ना सुन करके होगा ना चख करके होगा चढ़ करके भी नहीं होता सुन करके भी नहीं होगा छू करके भी नहीं होगा न अदृष्ट दृष्ट नहीं है ज्ञान का विषय नहीं है चक्षुराज का विषय नहीं है तो बाहर के विषयों के लिए उपयोग के लिए इंद्रिया बनाई गई है आत्मदर्शन के लिए तो कहा आवृत चक्षुर अमृतत्व चल रहा है जैसे इंद्रियों को मोड़ लिया है अंतर्मुखी वृद्धि में चला गया उसी को आत्मदर्शन होने की संभावना है बहिर्मुखी को संभव नहीं है अदृष्टम मान ज्ञान का विषय नहीं अव्यवहार्यम का जब ज्ञानेन्द्रों का विषय होता है तो हम व्यवहार की वो वस्तु व्यवहार के योग्य होता है जैसे घट चक्षु का विषय बनता है तो इंद्र का विषय बनता है ज्ञानेन्द्रों का विषय बनता है व्यवहार के योग्य होता है क्योंकि भैया आत्मा जब ज्ञानेन्द्रों का विषय नहीं है तो अवव्यवहार्यम व्यवहार के योग्य नहीं है व्यवहार का हो जाती ये तीनों का ही उपयोगिता है विश्व तेजस प्राग्ञ वो व्यवहार के योग्य है अग्राह्यम आगे बोला कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है या ग्रह शब्द से हाथ हस्त इंद्र का विषय होने चाहिए उपलक्षण है किसी भी कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है वाणी नही का विषय भी, भी नहीं है हाथ का विषय भी, भी नहीं पैर का विषय भी, भी नहीं विसर्जन का विषय भी, भी नहीं है अग्राह कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है पकड़ नहीं सकते अलक्षणम कहा आगे अलक्षणम लक्षण नहीं है उसका मान लक्षण एक पैसा परिचायक होता है हेतु होता है जैसे दूर देश में अग्नि दिखाई नहीं पड़ती किंतु उसका लक्षण होता है धूम तु। धूम तुु के द्वारा अग्नि का ज्ञान होता है ऐसा लक्षण भी नहीं है हेतु नहीं है अलक्षण अनुमान का विषय नहीं होता वो लक्षण माने हेतु हेतु तो के द्वारा शादी की सिद्धि करते अनुमान होता है वो लक्षित है अनके द्वारा साध्य लक्षित होता है उसको लक्षण कहा जाता है तो ये ऐसा भी नहीं है अचिंतम मन का विषय भी नहीं है माने इंद्रिया के विषय न होने पर भी मन का विषय होता है जैसे स्वर्ग आदि को तो मन विषय बना लेता है हम किसी इंद्रियों का विषय नहीं है स्वर्ग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। किंतु मन का तो विषय होता है ना स्वर्गो मन विषय बना लेता है अचिंतम चिंतन का विषय भी नहीं है वो चिंतन को भी जानने वाला है सबका साक्षी है अरे विज्ञात आ राम अरे केर विजान शब्द से या केवल जी ने कहा है सबको जानने वालों को कौन जानेगा जो का जो लकड़ी अग्नि से जलती हो वो लकड़ी अग्नि को जला सकती है क्या नहीं जला सकती जो है दाह दाह दा जो दाह्य होगा दाहक को दहन नहीं कर सकता इसी प्रकार जो दृश्य होगा वो दृष्टा को देख नहीं सकता मन दृश्य है मन को हम जानते हैं प्रतिदिन बोलते हैं भांग पी करके बोलते हैं कि सही बोलते हैं बोल आ रहा आज मेरा मूड ठीक नहीं है मूड मैंने क्या मन को तो मूड कहा और क्या बोलते हो मेरा मूड ठीक नहीं है ऐसे शब्द बोलते हैं वो मन को ही मूड शब्द ऐसे बोला है ठीक नहीं है मैंने क्या मन को देख करके बोला है उसने या वैसे बोल दिया है मन को देखा होगा सबका दृष्टा है अचिंतन मन का विषय नहीं आया अव्यपद वाणी का विषय भी नहीं है कोई भी वस्तु का एक शब्द होता है शब्द द्वारा वस्तु का प्रतिपादन होता है कि तो शब्द नहीं है तो यह आत्मा प्रिय है एक आत्मा प्रत्यक्ष उसको जानने का एक है कि अनुभव यह स्तर से होना है कि तीनों कालों में जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का प्रत्य आत्मा का ज्ञान शाहर है शरीर को हम बदलते हैं स्वप्नों में जाते हैं जागृति शरीर को बदल देते हैं उस काल में इस शरीर से घूमना फिरना नहीं होता जो पड़ा हुआ यहां हम दिल्ली बॉम्बई आदि में घूमते हैं वो तो दूसरा ही शरीर ये शरीर नहीं है कभी कभी स्वप्न में भीगते हुए पाए जाते हैं कापते हैं और जब जगते हैं पशीना से तर हो रखे है गर्मी हो रही है यह शरीर नहीं होता दूसरे है ये शरीर को हम छोड़ देते हैं किंतु आत्मा को छोड़ते नहीं जो जागृत में थे वही स्वप्न में होते हैं जो स्वप्न में, है, में होते हैं वही सुसुप्त में होते हैं अवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं हम घर बदलने वाला किसी व्यक्ति का तीन घर हो प्रतिदिन अलग अलग विष्णुता हो उसी प्रकार हमारी स्थिति है बदलने वाला नहीं एक आत्म तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का ज्ञान का ये सार है अवस्थाओं में सार नहीं आत्मा सार है तीनों अवस्थाओं में आत्मा बदलता नहीं आत्मा की अनुवृत्ति और अवस्थाओं की व्यावृत्ति उस अवस्था में इसका अभाव इस अवस्था में उसका अभाव अवस्थाओं का और तीनों में आत्मा का अनुकूलता है अनुभवता है एक आत्म प्रत्येारम इसका अव्यचार है अभिचार है उसका प्रपंचों को समम उस आत्मा में कोई प्रपंच नाम के वस्तु नहीं है न जागृत का प्रपंच है न स्वप्न का है न सुसुप्ति का है प्रपंच तीनों अवस्थाओं में तो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो है जो कुछ है सुसुप्ति में प्रपंच न होने पर भी प्रपंच का बीज तो है अज्ञान है प्रपंच उपसम प्रपंच रहित है वो आत्मा कोई प्रपंच नहीं शांतम जब प्रपंच नहीं है तो शांत हो जाता है उथल पुथल नाम के वस्तु नहीं है शांतम शिवम शुभ स्वरूप उस अवस्था में कोई दुख नहीं कुछ आनंद स्वरूप है अद्वैतम उसी को अद्वैत कहते हैं न द्वैतम अद्वैतम नए समाश है द्विधा ईतम गतम दो प्रकार से चलने वाले को द्वैतम जो दो प्रकार से चलता हो दो बन के चलता हो उसको कहेंगे द्वैत न द्वैतम अद्वैतम जो द्वित न हो दो बल के चलता न हो अकेला होता हो उसको कहते हैं अद्वैतम अद्वैत चतुर्थम मन कहा उस आत्मा को चतुर्थ आत्मा कहते हैं चतुर्थ माने तुरिया, चतुर्थ शब्द तुरिया शब्द एक ही शब्द के लिए प्रयोग होता है एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होता है डट प्रत्यय होता है तस्य पूरे डट ऐसा सूत्र है प्रागरण में उस डट अर्थ में ही बातिक है चतुर्था छाय तो अग्रक्ष तो से छे तो तूर्य बन जाएगा और यद करेंगे तो तूर्य बनेगा और डट में रखेंगे तो चतुर्थ तो बनेगा तो तो बने चतुर्था मनते चतुर्था मानते हैं श्रुति मैं मानती हूँ नहीं बोलती अगर मैं मानती हूँ बोलती उत्तम पुरुष का प्रयोग करती मनने बोलती हम मनने बोलना चाहिए था मैं ऐसी मानती हूं कहना चाहिए श्रुति को किंतु तो यहां मन नंत ब्रह्मविद्ता लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि अगर मैं मानती हूं कहती हो तो विप्रतिपति दोष अवाच्य को बोलना जिसमें वाणी का विषय नहीं उसको बाणी का विषय बना देना विप्रतिपति दोष आ जाएगा और श्रुति नहीं बताती है क्रिया आत्मा तो अप्रतिपति दोष जानती नहीं है अज्ञान ये दोनों से हटने के लिए प्रयोग होता है ऐसा मानते हैं लोग कि दोष, दोष अज्ञान हट जाएगा बता दिया और विरोध भी नहीं हुआ क्यों मैं नहीं कहता ये सब तो दूसरे का है मन, मन, ऐसा मानते हैं लोग प्रभावितता लोग ऐसा मानते हैं ऐसा कहा है। स आत्मा वही आत्मा है अभी तक जिसकी चर्चा हुई निषेध मुख्य द्वारा स आत्मा वही आत्मा है हमारा स्वरूप है सविज्ञ कोई जानने योग्य वही है बस विशेषण विज्ञ विशेष रूप से जानने योग्य वही है बाकी तीन अवस्थाओं उनके इतने जानने की आवश्यकता नहीं है जानना शिक्षा तो है वही विज्ञान इस तरह से इतर व्यावृत्ति के माध्यम से ही उस आत्मा का निर्पण हो सकता है विधि मुख्य नहीं हो सकता शिवम स्त्रोत्र में पुष्पकंधाचार्य जी ने कहा है अतीत पंथा तब च महिमा है ऐसा अतद्व्यावृत्ति के द्वारा तदिन्न अतत् अतिरिक्त को अत्या करते उसके व्यावृत्ति कर तो आत्मा जितने हैं उनके व्यावृत्ति करके कथन करती है अतीत पंथान तब महिमा पान मनस आपकी महिमा ऐसी है कि मन अतीत है ऐसे मार्ग को श्रुति भी आश्चर्यचकित होकर के बोलती है। आश्चर्य अभिधा श्रुति भी आश्चर्य ऐसा विषेष मुख से प्रतिपादन होता है ऐसा बोलते जब स्त्रोत्र तो ग्रंथ जितने भी होते हैं वहाँ सगुण साकार की भी चर्चा है सगुण निराकार की भी चर्चा है निर्गुण निराकार की भी चर्चा है कोई भी स्त्रोत्र ग्रंथ आप लेंगे कोई भी स्तोत्र लेंगे पहले शगुण के साकार के रूप में स्तुति का आरम्भ करेंगे, देंगे चाहे देवी हो गणेश हो सूर्य हो विष्णु हो उनके आकृति को लेकर के आरंभ करेंगे चलते चलते आगे ऐसे प्रसंग आ जाएगा आपकी सृष्टि स्थिति लय करता हो जाएगा उसी के जब सृष्टि स्थिति लय प्रश्न में सगुण निराकार रूप से चर्चा होती है सगुण साकार ने रामकृष्ण आदि जो भी आए जगत में अवतार धारण करके आए सृष्टि नहीं किया बनी हुई सृष्टि के रचना में थोड़ा सा जो विघटन हुआ था उसको शुद्ध किया है शुद्धिकरण किया है सृष्टि नहीं किया राम ने किया न कृष्ण ने होते हैं वालों ये सगुण साकार होता है तो भगवान की एक सगुण साकार स्वरूप है और सगुण निराकार स्वरूप की चर्चा होती है जब सृष्टि स्थिति लयेगा प्रसंग आ जाता है आप ही सृष्टि करने वाली हो आप ही वहां पर ईश्वर रूप की चर्चा होती है सगुण निराकार के रूप और आगे जा करके तुम्हें चिदानंद स्वरूप इत्यादि शब्द आ जाएगा तो निर्गुण निराकार के रूप की चर्चा होती है दिनों में कोई मतभेद ऐसा होता नहीं है तो हम लोगों को कमी है एक तो को पकड़ते हैं तो दूसरे को पकड़ना नहीं जाते इसमें बाल विवाह में पड़ जाते ठीक किंथे नुर्य प्रतिपादित है किस स्थान पर लक्षण विवक्षते है पूर्वादिशंका उठाता है महाराज ये आगे का ग्रंथ जो तो सप्तम मंत्र है इसे क्या लेना है क्या प्रसंग है इसका मंत्र से तीन आत्मा की चर्चा हो गई अब आगे जो सप्तम मंत्र के द्वारा जो चर्चा होनी है कि आगे के ग्रंथ से तूरियम प्रतिपाते थे। क्या तूर्य का प्रतिपादन हुआ तुरिया आत्मा के प्रतिपादन की जाए अथवा कि मान तूर्य स्थान विवक्ष्य अथवा तुरी तीन स्थान से विलक्षण है विवक्षा है क्या है? तूर्य का प्रतिपादन करना है कि तूर्य तीनों स्थानों से अतिरिक्त है विलक्षण है ये सिद्ध करना क्या चाहती है ये शंका आगे पूर्वादि और उसकी व्याख्या करता से तो बोलता है प्रथम प्रतिपादक से विधान अभ्यतिर अन्य निषेधक अगर प्रथम पक्ष मानेंगे, ये जो आगे के ग्रंथ द्वारा तूर्य का यदि प्रतिपादन होता है प्रथम पक्ष यही है प्रथम प्रतिपादक जो प्रतिपादक होगा वह विधान अव्यतिरिक जो विधि बोलते कोई प्रतिपादक है ये ही चीज है तो विधि हो गया फिर तो विधि होने से अन्य निषेध अनर्थक जो तीनों का निषेध यहाँ नान प्रतिमा आदि के द्वारा निषेध अनर्थक हो जाए तो विधि से मानेंगे इसको तुरय का प्रतिपादन तो नान्त प्रतिमा आदि शब्द निरर्थक हो जाए हो जाए ये कहा द्वितीय द्वितीय पक्ष नहीं तीनों से बैलक्षण दिखाने के लिए विश्व के तरह के बैलक्षण दिखाने के लिए आगे का ग्रंथ आरम्भ करते यदि ऐसा मानते हैं तब तद अमृक माप उसका प्रतिपादन अनथक ही होगा क्यों अनर्थक होगा अनुतेद अन्य सिद्धि जब तीन को कथन कर दिया चार आत्माएं करके स्वयं आत्मा चतुष्पाद करके आया, आया हुआ प्रसंग किसका है स्वयं आत्मा चतुष्पाद द्वितीय मंत्र में ही बोला था वही आत्मा चार पाद वाला है तो तीन पादों की चर्चा हो गई और चतुर्थ की कहानी की जरूरत इन्हें अपने आप समझ जाएगा अनुत्याय बिना कहे ही हो जाएगी अनुपत्या प्रसंग में चार आत्मा की चर्चा हो गई तीन का कथन हो गया है विश्व अनुत्याय बिना कथन से ही उप अन्य जो तीनों कहे गए उनसे अन्यत्व भिन्न तो सिद्ध हो जाएगा ये तो इसके लिए अनर्थ की होगा इसका प्रतिपादन करना चाहिए तो अगर विधि मुख से करते हैं प्रतिपादन करते विधि हो जाएगा और भी अनर्थ फिर ये निषेधवाद के अनर्थक हो जाएंगे नाम तो प्रमा और बिलक्षण दिखाना चाहते हैं तो बयलक्षण तो अपना सिद्ध हो जाएगा जो तीन आत्मा की चर्चा हो चुकी है चार आत्मा की चर्चा थी तो एक स्वतः ज्ञान हो जाएगा उसके लिए चर्चा करने की जरूरत ही कथन करने की जरूरत ही नहीं शंका है पूर्वादि के लिए एक और दो की टिप्पणी विधान अभ्यहा मान विधि अभिन्न कहते हैं जो प्रतिपादक होता है वो विधि से अभिन्न होता है विधि बोलो प्रतिपादन बोलो एक ही चीज है प्रतिपादक ही विधि रूपों में बहुत इतिहास जो प्रतिपादक होता है वो विधि रूपी होता है विधि वाक्य और प्रतिपादक वाक्य में भेद नहीं होता प्रतिपादक जो प्रतिपादक वाक्य होता है वो हाथ विधि रूपों में वो विधि रूपी है वो या, तो इसलिए फिर यह नकार लगाना व्यर्थ हो जाएगा नए लगा करके बोला सारे शब्दों में व्यर्थ पड़ जाएगा और द्वितीय पक्ष लेंगे इन तीनों से विलक्षण तो विलक्षण तो अपने सिद्ध हो जाए हो गया तीनों का कथन कर दिया बाकी चुप रहने पर समझ जाएगा अपने आप कथन करने की जरूरत ही नहीं एक प्रभारी को कथन अच्छा दो की टिप्पणी अनुतः पादत्र उगवा चार पादों की चर्चा शुरू में है स्वयं आत्मा चतुष्पाद यहाँ से आरंभ है प्रकार सही है सर्व भी यहा इत्यादि है अयमात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद ये तो द्वितीय मंत्र है तो कहते हैं पाद त्रय मुक्त तीन तो पादों का कथन हो गया की चर्चा हो गई पादि हुआ है, बचा हुआ है चतुर्थ जो होगा तुरियम जो बचा हुआ है वही तुरैया इतना समझ जाएगा आदमी जो तीन पादों का चर्चा हो गई है चार पाद की चर्चा करने के प्रसंग था तीनों की चर्चा कर दी अब चुपचाप हो जाने पर सामने वाला समझ जाएगा जो बचा हुआ है वो तुरिया है तो कथन करने की जरूरत ही नहीं है नाम आदि के द्वारा ये तुरिया यदि बिना अवगम तुम सत्यम जाना जा सकता है तो फिर इसके ये आगे का ग्रंथ क्या प्रयोजनशील होगा ये पूर्वादि की शंका है शंका करता है भाष्य में नो आत्म चतुष्पात्म प्रतिज्ञा पादत्र कथन वह चतुर्थ से अंत प्रज्ञादी सिद्धे ना इत्यादि प्रतिषेधक आत्मा चतुष्पात्म प्रति है द्वितीय मंत्र में आत्मा तो का चतुष्पात्व का प्रश्न उठाया है प्रतिज्ञा की है स्वयं आत्मा चतुष्पात ऐसा कहा है पादय कथन तीनों पाद हो चर्चा तो हो मंत्र तक तृतीय मंत्र से लेकर के ष्ट मंत्र तक श्व तेजस्थित की चर्चा कथन के द्वारा ही चतुर्थ से अंत प्रज्ञा सिद्ध चतुर्थ जो होगा अंत प्रज्ञा से भिन्न है सिद्ध अपने आप होगा अपने आप सिद्ध होने पर ना अंत प्रज्ञा इत्यादि इत्यादि प्रतिषेधक अंत प्रज्ञा न बहिस्प्रग्रम इत्यादि जो प्रतिषेध वाक्य है ये अनर्थक हो जाएंगे ये पूर्वादि की क्षमता है सिद्धांत का न अनर्थक नहीं है इन वाक्यों को अनर्थक मत समझना निषेध वाक्यों को क्यों सर्पादि विकल्प प्रतिषेधे नज्जु स्वरूप प्रतिपत्ति व्रियावस्था से आत्मा स्तूत् प्रतिपादय तत्वासी वक्त एक कहते हैं देखो तो सर्पादि विकल्प है रज्जु रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है शुक्ति का में चारी रजत दिखाई दे रहा है मरुभूमि में जल दिखाई दे रहा है भ्रम हो रहा है तो उनका निषेध के माध्यम से ही सर्पादि विकल्प होते हैं सर्पादि विकल्प प्रतिहेदन ना सर्प ऐसा बोलना पड़ता है क्या बोलना पड़ता है ऋषि के ज्ञान काल में क्या कहना पड़ेगा नायम सर्प यम रज्जु ऐसा बोलते हैं सर्पादि विकल्प प्रतिहेदन जो सर्प आदि विकल्प खड़े हुए हैं रज्जु आदि में उनके निषेध के माध्यम से ही रज्जु स्वरूप प्रतिवत्ति वक्त रजु का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है सर्पादी जब तक दिखते रहेंगे तब तक रज्जु का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता रजू के स्वरूप के ज्ञान के लिए सर्प आदि का निषेध करना पड़ेगा ना पर बोलना पड़ेगा इसी प्रकार त्रिअवस्था से भी आत्मा जो तीनों अवस्थाओं में घूमने वाला आत्मा उसी आत्मा को अभी मांत प्रज्ञादी शब्दों के द्वारा विशेषण को हटा करके आत्मा को लेना है आत्मा वही है यह नहीं कि तीन अवस्थाओं वाला दूसरा था अभी तीस आ गया ये मत समझ जो बद्ध बन के घुमा हुआ होता वही पूर्खता होना है उसने वही है केवल विशेषण हटाना है जो अवस्था तिथि को देना उसी उसी को, उसी आत्मा को त्रिअवस्था से आत्मा न जो तीन अवस्थाओं में स्थित आत्मा है ये जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में घूमने वाला आत्मा उसी को एक तूर्यत्व प्रतिपिपादित प्रति प्रति तूरीय रूप से प्रतिपादन करना इष्ट है प्रतिपादन करवाना इष्ट है स्मृति को बिज करके सन किया हुआ है पददातु से प्रतिपादय प्रतिपादन करना इष्टा है ऐसा करवाना इष्टा है इसलिए नज्ञादि निरर्थक नहीं है, है तो चांदो के तत्व क्या अर्थ होगा बाच्यर्थ में बोल करके लक्ष्यार्थ में जाके अवैध तत्पद का बाच्यार्थ ईश्वर माया विशिष्ट है तोम पद का बाच्यार्थ अंतकरण विशिष्ट जीव इसमें केवल विश्लेषण को हटा करके उसको नहीं हटाना है जो पद का लक्ष्यार्थ ये यह यहाँ बाच्यार्थ बना वही लक्ष्यार्थ है उसी को लेना है ना कि मुक्त अवस्था में दूसरा आत्मा होना हो रहा, तो यह उपदेश देना हो जाएगा विशेषण यहाँ अंतकरण हटा देना है और वहाँ माया हटाना है हटाने पर कोई लक्ष्यार्थ हो जाता है तब वैसे जैसा हो जाता है उसी प्रकार यहाँ भी तीनों तो अवस्थाओं में विशिष्ट आत्मा था विशिष्ट को हटाना है विशिष्ट किससे बना था अवस्थाओं से उनको हटाना है आत्मा को नहीं हटाना वही आत्मा को अभी तूरीय सिद्ध करना है न कि तूरीय अवस्था में चौथा आत्मा कोई आ जाता हो ऐसा मत समझना वही आत्मा विशेषण को हटा करके केवल लक्ष्य में एकता करनी है तूरीय रूप से बताना है लक्ष्य को तूरीय बताना है एक भाष्य में आगे बोलते हैं यदि ही त्रियावस्थात्म विलक्षण तूर्य अन्य तत्प्रतिपति द्वार अभाव शास्त्रोपदेश शून्यता उत्पत्तिर देखो यदि ये, ये तीनों अवस्थाओं से विशिष्ट आत्मा से अतिरिक्त हो तुरिया तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त आत्मा हो अवस्थाओं से जो आत्मा थे उस आत्मा से अतिरिक्त आत्मा। हो तुरिया यदि ऐसी स्थिति हो यदि त्रि अवस्था त्रियावस्थात्म विलक्षण तीनों अवस्थाओं के आत्मा से विलक्षण तुरीयम अन्य तुरी यदि अन्य हो तीनों अवस्थाओं की आत्मा बिल्कुल अलग जैसे गौर महुष अलग हो जाते हैं इस प्रकार से अन्य हो और तुरिया यदि अन्य भिन्न बिल्कुल भिन्न हो इनमें आपस में वास्तविक भेद हो औपाधिक भेद तो है वास्तविक तो यदि भेद हो उस स्थिति में क्या होगा प्रतिपत्ति द्वारा भावत उस तुरिया के ज्ञान के लिए द्वार में हुई वो नहीं बनेगा द्वार नहीं होगा निमित्त नहीं करेंगे इन्हीं के निषेध के मुख से उसको बताना है तो तत्प्रकृति द्वारा भाव उसके ज्ञान के लिए साधन का भाव हो जाएगा शास्त्र उपदेश अनर्थक्यं तो प्रज्ञा आदि शास्त्र का जो तो उपदेश है अनर्थक तत्वशी तो आदि शास्त्र भी निर्थक हो जाएंगे शास्त्र के उपदेश जब भिन्न है भिन्न को भिन्न बना नहीं सकते है भिन्न वस्तु को भिन्न बनाना संभव नहीं है औपाधिक भेद है वास्तविक अभेद है तब तो कुछ उपाय है उसके लिए शास्त्र उसी के लिए उपाय करता है वास्तव में भेद हो संभव नहीं है यदि आत्म विलक्षण तीनों अवस्थाओं से विलक्षणत्मा विलक्षण हो अन्य हो अन्यत्म अन्य आत्मा यदि अन्य हो तत्प्रतिपत्ति द्वारा उसके ज्ञान का कोई माध्यम नहीं मिला न मिलने से क्या होगा शास्त्र होगा सामान्य शास्त्र का उपदेश अनर्थ को जो नाम प्रज्ञावादी शास्त्र क्या किसको उपदेश करेगा और दूसरी बात शून्यता प्रतिभा अथवा शून्यता की प्राप्ति होगी बौद्ध तो पद में चल जाएंगे आप शून्य में पहुंच जाएंगे कैसे जो आत्मा थे उनका तो निषेध कर दिया नान प्रज्ञावादी के द्वारा और चतुर्थ के लिए कोई उपाय है नहीं जानने के लिए साधन नहीं है कोई तो शून्यवाद आ जाएगा तुर आत्मा को जानने के साथन कोई नहीं इन्हें के निषेध के माध्यम से तुरय को जानना है तो इस स्थिति में अगर माने यहां पर इनको हटाना नहीं है केवल इनमें उपाधियां जो पड़ी हुई अवस्था है उनको हटाना है आत्मा तो वही आत्मा जो पे है जो जागृत है घूमने वाला वही तुरय हो जाता है अभी अशुद्ध अवस्था में है शुद्ध करना है उसमें जो उपाधि है उसको हटाना ठीक कहा तो अगर उपदेश अनर्थक होगा अथवा शून्य की आपत्ति आ जाएगी तीनों अवस्थाओं से आत्मा से अतिरिक्त तो होगी तुरिया आत्मा तो स्थिति में शून्यवाद की प्रसं आ जाएगी उसके लिए विधान के लिए कोई जगह है ही नहीं तीनों का जो प्राप्त थे उनका निषेध हो गया सिद्धांति <laughs> कहते हैं न काब तुरमुखे नोध्यम देखो तो भाई तुरीय आत्मा विधि मुखे तो बुद्ध ने जान लियोग्य नहीं है यह अमु घय करके बोला नहीं जा सकता न था विधिमुखे न तुरीयम विधिमुखे न बोध्यम तुरीय आत्मा जो होता है चतुर्थ आत्मा वो विधि तो कहना संभव नहीं है तस्व स्व क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है वो आत्मा स्वयं प्रकाश है शब्द के द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है घट अप्रकाशित होता है शब्द के द्वारा प्रकाशित हो जाता है शब्द अपने विषयों को प्रकाश करता है किंतु तुरिया आत्मा शब्द का विषय नहीं है क्यों तकाशत स्वयं प्रकाश है वो, तुरिया, विधिमुखे नोधन ही शब्द प्रकाशत्व आवदेत विधिमुख से बोधन ज्ञान कराने पर शब्द के माध्यम से प्रकाश्य जाएगा विधिमुख से जिसका ज्ञान कराते हैं शब्द के द्वारा प्रकाश्य बन जाता है ये मुख से योग्य नहीं है स्वयं प्रकाश एक अच्छा तस्मिन प्रकाशादि अनुदया था उस चतुर्थ तो आत्मा तुरीय आत्मा में प्रकाश आदि का उदय नहीं होता शब्दादि के प्रकाश्य नहीं बनता वो प्रकाशादि अनुदया चार की टिप्पणी विधि ही विषय प्रकाश आधार विधि वाक्य जो होता है अपने विषय में विधि वाक्य जो भी होगा अपने विषय में प्रकाश का आधान करता है विधि वाक्य जो भी होगा वह अपने विषय में प्रकाश का आधान करता है क्योंकि विधि नहीं है एक तस्विन प्रकाश आदि में गया इसलिए प्रकाश आदि को उदय होता ही नहीं उसमें तुरंत इसलिए विधि मुख प्रतिपादन करना संभव नहीं है तुर आत्मा फिर विधि मुख नहीं होता तो फिर कैसे उसको कैसे उसको बताया जाए पूरी आत्मा की चर्चा कैसे की जाए तब फिर भी उपाय है तथा समारोपित तो विश्वादी रूपे न यद प्रतिपन्न तन निषेध है नोत्य थे फिर भी एक ही उपाय है उसको जानने के लिए जो तो आरोपित विश्वादी है और शुद्ध आत्मा को ही आरोप करके अवस्था लगा करके विश्व तेजिस तरह के कहा हुआ है वह वही है जैसे जल और बर्फ जल ही एक उपाधि के कारण बर्फ रूप दिखाई देता है जल है वो उसको जल रूप में देखना हो एक उपाय कीजिए थोड़ा आग जलाइए उसमें जल है ठीक इसी प्रकार ये तीनों आत्मा है तो वही दूरी आत्मा ही है किंतु उपाधि विशिष्ट होने से भिन्न जैसा बनाया यही कह रहे हैं त एक उपाय है उस तूर्य को जानने के लिए कैसे तथा समारोपित विश्वादी रूपेण न जो आरोपित विश्वादी रूप से जो तूर्य आत्मा बना हुआ था आरोपित अवस्था में जिसको हम कह रहे थे विश्व त्याज प्राक इत्यादि नाम से उतार रहे थे वो तूर्य ही था यह प्रतिबंध जो प्राप्त हुआ है तूर्य आत्मा तब निषेध वो जो आरोपित अवस्थाओं को निषेध के माध्यम से तूर्य के परिवार हैं द्वारा ज्ञान कराया जाता है उसका तद यथावत अनिषेद अप्रथनाशि का निषेध न करने पर के द्वारा उसका निषेध न करने पर तस् तुरीय तुरिया आत्मा उसके यथावत अप्रथना यथावत ज्ञान नहीं हो सकता है इनका निषेध के बिना तुरिया आत्मा का यथावत ज्ञान होना संभव नहीं नीचे निषेध के, के माध्यम से उसका ज्ञान माने अवस्था विशिष्ट नहीं है कहना इतना ही वो तुरी आत्मा ही अभी अवस्था विशिष्ट हो गया है इसलिए इसका जिसका विश्वादिमान पड़ा हुआ है तो जिससे विशिष्ट हुआ उसको हटा देना किससे विशिष्ट हुआ अवस्थाओं से अवस्था को हटा दो फिर जरा दिखाओ तो विश्व कैसे देखा पाओगे जागृत अवस्था को हटा देना जागृत का अभिमान त्याग देना विश्व हो जाएगा विश्व नहीं हो न प्राज्ञा होगा न तेजस होगा वो तूरीय उसी को तूर्य रूप से कहना अतः न निषेधा अनर्थक मिति पर रहती इसलिए निषेध वाक्य अनर्थक नहीं है न अंत प्रज्ञ नज्ञ इत्यादि जो निषेध वाक्य है अनर्थक नहीं है ये निषेध किया है उपाधि को हटाने के लिए जो विश्व में जो उपाधि लगे हैं जागरदारी अभिमान उपाधि है उसको हटा दे लिए। इसलिए कहा न सर्पाधिका देखो रजू का ज्ञान तभी कराया जाता है सर्पादी जो समारोपित थे आरोपित का निषेध के माध्यम से ही रज्जु का ज्ञान कराया करा जाता है जब आपको रज्जु में भ्रम हो जाए कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोल देगा नम सर्प यम रज्जु ऐसा बोल देगा ये सर्प नहीं है करके बोलेगा जानकार व्यक्ति तो बोलता है तो वो सर्पादी आरोपित सर्पो का निषेध कर देता है अधिष्ठान का निषेध को नहीं करेगा जिसमें आरोप हुआ आरोपित वस्तु का निषेध करता है आरोप का अधिष्ठान है उसका निषेध नहीं करता यहाँ की स्थिति यही है जो तो शुद्ध तुर्य आत्मा है उसी में सारे अवस्थाओं को डाल रखा है आरोप कर रखा है उनको हटाना अवस्थाओं को हटाएंगे तो आत्मा वही है इसी के निश्चित द्वारा उसका ज्ञान कराया जाता है ये कहा न सर्पादी त्यादिश ने कहा सिद्धांत का ना ये बात नहीं है सर्पादी विकल्प प्रतिषेधे नहीं वजु स्वरूप को प्रतिपत्ति वर्पादी जो विकल्प खड़े हुए थे उनके निषेध के द्वारा ही रज्जू का ज्ञान जिस प्रकार होता है ठीक इसी प्रकार त्रि से भी आत्मा तो तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्मा है जागृत में स्वप्न में सुषुप्त में तो स्थित आत्मा है वही आत्मा तूरीय है आत्मा अतिरिक्त नहीं है उसी को उपदेश करता है तत्वी आदि शब्दों के द्वारा त्रियावस्था से भी आत्मा तुरीय प्रतिपिपादेश तो उसी को तूर्य रूप से प्रतिपादन करना यहाँ इष्ट है तुरीय पादत्रय विलक्षण से पादत्र विलक्षण है अर्थाद सिद्ध हो सिद्ध है पूर्वादी ने कहा अपने हो जाए तीन पादों की चर्चा होगी तो चतुर्पाद की कथन की जरूरत नहीं सिद्धांत कह रहे हैं तुरीय से पादत्र विलक्षण तीनों पादों से विलक्षण है वो जागृत अवथा विशिष्ट भी नहीं स्वप्न अवस्था विशिष्ट भी नहीं सुषुक्ति अवस्था विशिष्ट भी नहीं और विशिष्टवादा नहीं है सूर्यवाद यहां आने पर विशिष्ट हो गया है तीनों अवस्थाओं से विशिष्ट जो बना हुआ तूर्य से पादत्र विलक्षण है तीनों पाद से विलक्षण है अर्थात तो, अर्थाद अर्थ से सिद्ध हो गया तो तीन का कथन कर दिया एक बचा वही तूर्य सिद्ध होने पर भी जीवात्मा जो जीव जीव जीवात्मा की स्थान त्रय जो जीव जीव गुरु स्वरूप आत्मा है जब तीनों स्थानों में घूमता है तो उस काल में जीव कहती है उसको शुद्ध उस आत्मा जब उपाधि विशिष्ट होकर के तीनों स्थानों में घूमता है तो जीव कहा गया जीवात्मा न इस जीवात्मा का स्थान त्रय विशिष्ट से जो तीनों स्थानों से विशिष्ट होने वाला जीवात्मा है विश्व तेजस प्राज्ञ नाम प्राप्त करके घूमने वाला जीवादेश तूरीय ब्रह्मस्वरूपम न उपदेश न ने सिद्ध थी तुरीय उपदेश के बिना सिद्ध नहीं हो सकेगा तुम ब्रह्म हो कहना पड़ेगा इसको कोई ना कोई उपाय बताना पड़ेगा न उपदेश उपदेश के बिना सिद्ध नहीं होगा ब्रह्मस्वरूप का बोध कराना संभव नहीं उपदेश क्यों जीवात्मा को विमान लेके घूम रहा है नाशी तुम संसारी तत् तो मसी इत्यादि बातें चाहिए वहां तुम संसारी नहीं हो यह संसरण करने वाला तीनों अवस्थाओं में घूमने वाला तुम नहीं हो इत्यादि उपदेश के बिना वो तूर्य रूप से प्रतिपादन करना संभव नहीं है सिद्ध थी यदि तूर्य ग्रंथो इसलिए तूरीय ग्रंथ है जो? यह तुरीय ग्रंथ जो है ना नग्रम नवी ग्रंथ सार्थक है यहाँ तीनों स्थानों से विशिष्ट आत्मा को ही वो विशिष्ट वाले को हटा करके विशेषण को हटा करके उसको तुरिया रूप में प्रतिपादित करते हैं तभी अर्थवान होता है कहा जैसे दृष्टान्त दे देते हैं देखो तत्व में विधि बुख से चलता है शुरू में वो और लक्ष्यार्थ में जा करके एक होता है जीवात्मा परमात्मा क्या है क्या लक्ष्यार्थ्यार्थ में नहीं बाच्यार्थ शुरू करते हैं तत्व तत्पथ से माया विशिष्ट को लिया है और तुम पद से अंतकरण विशिष्ट को लिया है ये वाच्य अर्थ है लक्ष्य अर्थ में वहां हाँ माया हटा देना यहां अंतकरण हटा देना और जीवत् तो रहेगा कि ईश्वर तो रहेगा दोनों नहीं रहे माया के कारण ईश्वरत्व आया था सर्वज्ञत्व आया था सर्वशक्तिमत्व आया था माया हटा दिए न ईश्वर ईश्वरत्व खत्म हो गया और यहां भी अंतकरण हटा दिया अल्पज्ञत्व आदि हट गया जीवत्व तो हट जाता है फिर लक्ष्यार्थ में दोनों एक हो जाते है वहां दो कह नहीं सकते था। पहले दो कह रहे थे एक ईश्वर एक जीव किसके कारण उपाधि के कारण ये कार यथा विधि मुखे ना प्रवृत्ते विधिमुख से आरंभ होता है तत्व तत्व माने सबल ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर और माने अंतकरण विशिष्ट विधिमुख से प्रवृत्त है वाक्य स्वरूप में ऐसा बोलता है यथा विधि है।, तो है ना प्रवृत्ति है ना विधि मुख्य प्रवृत्त होने वाला जो वाक्य है तत्वशी की वाक्य ना आ गया महावाक्य जिसको बोलते हैं तत्वी तो महावाक्य है।, है यह वाक्य के द्वारा तीनों स्थानों के साक्षी त्वपद लक्ष्य तीनों पदों के स्थानों के साक्षी को त्वपद का जो लक्ष्य होता है तीनों स्थानों का साक्षी जो होगा वो तोमपद का लक्ष्य बनेगा त्वपद लक्ष्य तत्पदे लक्षण ब्रह्म तत्पद का भी लक्षण ईश्वर नहीं देना ब्रह्म जो होता है लक्षण या बोध्यते कहा जाता है माने शक्तिवृत्ति से आरंभ करके लक्षणावृत्ति से सिद्ध कर दिया जाता है शक्तिवृत्ति से दोनों का आरंभ किया तत्व करके बोला तत्पद का बाच्यार्थ त्वम पद का बाच्यार्थ को लेकर और लक्ष्यार्थ ले करा दिया लक्षणावृत्ति से शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती गति नहीं होती लक्षण से जब अर्थ लेते हैं शब्द की गति नहीं मानते है, शक्ति उसी प्रकार भी तो है। कौन? जो रखना मंत्र हो यह निषेध शास्त्र है और भी कई जगह आएंगे अस्तूलमो अग्राह्यम नीति नीति आदि बहुत सारे स्थानों में निषेध शास्त्र आते हैं तो निषेध शास्त्र निषेध शास्त्र के माध्यम से भी तात्पर्य तात्पर्य वृत्ति से तत्परता तत्परता बोलो तात्पर्य बोलो एक चीज है तत्पर हो ऐसा तत्पर वही एक पर है वही एक दृष्टि में और कुछ नहीं दृष्टि में अपना लक्ष्य ही एक है वो उसको कहते हैं तत्पर तत्पर उत्कृष्ट हो ऐसा वही उत्कृष्ट है जिसकी दृष्टि में तत्पर हो गए उसका आ जाएगा तात्पर्य तत्परता विषेद शास्त्रा तात्पर्य वृत्ति तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से जीव से तुरीय ब्रह्मत्व प्रतिपादित दृष्टान्त जीव को ही तुरीय ब्रम सिद्ध करने जो तीनों अवस्थाओं में घूमने वाला था जीव कहलाता था उसी को भी तुरीय आत्मरूप से निर्विशेष आत्मरूप से प्रतिपादन करने के लिए ये दृष्टान्त देते हैं तत्वशीति वत्त ये दृष्टान्त दिया जैसे तत्वमसी ने तीनों अवस्थाओं में घूमने वालों को ही तत्पथ के साथ में एक करके दिखाया है लक्ष्यार्थ प दिखाया बातचीर्थ नहीं ठीक इस प्रकार हम समझते समझिए जागृत स्वप्न श्री स्वतंत्र में घूमने वाले को ही तूर्य ब्रह्म रूप से प्रतिपादन करना रिश्ता है अवस्था को हटाने पर ही है वो अवस्था के कारण से वो जीवत् तो आ हुआ उसमें विश्व तेजस प्राग्ञ नाम मिला हुआ है जैसे शीत रूपी उपाधि के कारण से जल का नाम पड़ जाता है बर्फ उपाधि है शीतता ठंडा बना और उसको जल रूप में देखना हो थोड़ा आपको कुछ करना पड़ेगा क्या? क्या करना है थोड़ा आग लगा फिर बर्फ नाम के गाय क्यों वो तो शीतता चली गई उपाधि चली गई तो जल का जल वैसे ध्यान तो देना तब तो वैसे ध्यान रहा आगे टीका मैं शंका है नो स्थान क्रय विशिष्ट से आत्मनो नुरी आत्मत्व तुरीय ग्रंथे नुरीय सेशिष्टा लक्षण अत्यंत भिन्न पूर्वादी शंका उठाता है महाराज तीनों स्थान विशिष्ट आत्मा है जो विश्व तेजस प्राज्ञा कहलाता है वो आत्मा का आत्मा इस आत्मा का नैव तुरी आत्मत्व तुरीय ग्रंथ प्रतिपाते तुरीय ग्रंथ नाम बैस्प्रग्म इत्यादि जो मंत्र है सप्तम मंत्र इसके द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं होता तीनों स्थानों में गोंगूवाला अलग है तुरय आत्मा अलग है ये पूर्वादी तो तो के स्थान विशिष्ट से आत्म तीनों से विशिष्ट आत्मा जागृत स्थान स्वप्न स्थान सुषुप्ति स्थान से युक्त जो आत्मा है विशिष्ट आत्मा नुरी आत्म तुरीग्रंथ प्रतिपाद्यो तुरी आत्म से तूयग्रंथ के द्वारा तुरी आत्मा का प्रतिपादन नहीं हो सकता क्यों तुरीय तुरी होता है विशिष्ट सेलक्षण होता है तेजस प्राग्य से विलक्षण है विशिष्टता से तुरीय विलक्षण होने से अत्यंत भिन्न जो विलक्षण है कैसा थोड़ा बहुत विलक्षण है अत्यंत भिन्न है जैसे गाय और भैंस जैसा दोनों को एक कराया जा सकता है गाय को या भैंस को कितने भी युक्ति लगाए हो जाएंगे नहीं हो सकते अत्यंत भिन्न है तुर्य ये तीनों इसलिए तूर्य का प्रतिपादन तीनों अवस्थाओं विशिष्ट आत्मा के साथ हो नहीं सकता निषेध क्रम द्वारा ये पूर्वाधिक शंकार थे तो उसके उत्तर में कहते हैं यदि ही करके कहा भाष्य ने कहा यदि ही आत्मा त्रिअवस्थात्मविलक्षण तीनों अवस्थाओं के जो आत्मा से विलक्षण हो तुरिया तुरिया अन्य वो तीनों से बिल्कुल भिन्न हो यदि ऐसा हो तो तत्प्रतिपत्ति द्वार अभाव उस तुरीय की ज्ञान की प्राप्ति के साधन का अभाव होने सकता तुरिया तुरिया के प्रतिपत्ति मान ज्ञान उसी ज्ञान के साधन का अभाव होने से शास्त्र उपदेश अनर्थक्यम शास्त्र का उपदेश अनर्थक हो जाएगा जितने शास्त्र व तुरिया का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र है सब अनर्थक होगा उपदेश का परिवर्तक हो जाएगा अथवा सुन्यता की आपत्ति आ जाएगी कैसे टीका में देखिए आप सिद्धांत के देखो विलक्षणता है तीनों विशिष्ट आत्मा से तूर्य पर विलक्षणता है विशिष्टता विलक्षणता काल्पनिक विलक्षणता है वास्तविक विलक्षणता नहीं है यह सिद्धांत करना चाहते हैं प्रातिभाषिक वक्षण ने भी टीका में कहा प्रातिभाषिक विलक्षणता तो है तुर आत्मा और विशिष्ट आत्मा में विलक्षणता है प्रातिभाषिक है काल्पनिक विलक्षणता है उपाधि के औपाधिक है विलक्षण विशिष्ट उपलक्ष्य विशिष्ट और जो उपलक्ष्य होता है उपलक्षित आत्मा उपलक्षण द्वारा जानने योग्य आत्मा लक्षावृत्ति से जानने वाला जो होगा उन दोनों में आत्यंतिक वैलक्षण आत्यंतिक वैलक्षण नहीं है प्रातभाषिक वैलक्षण होने पर भी वास्तव में वैलक्षण नहीं है न होने से नात्विकम तूरीय से विशिष्टा वास्तविक तूर्य में विशिष्ट से अन्य वास्तविक सिद्ध नहीं होता काल्पनिक है प्रातभाषिक वैलक्षण तो है कि वास्तविक वैलक्षण नहीं है इसलिए विशिष्टता अन्य सिद्ध नहीं हो वास्तविक रूप से काल्पनिक रूप से है ये कहना चाहिए अन्यथा यदि वास्तविक विलक्षण हो विशिषा आपका से तुरी आत्मा बिल्कुल अलग ही हो अन्यथा यदि ऐसा न मानेंगे तो अत्यंत भिन्न और मिथा संस, संस्पर्श भी रहे लोग अत्यंत भिन्न वस्तु हो गए दो अत्यंत भिन्न मिथ संस्पर्श भी रह परस्पर संबंध जिसका हो नहीं सकता ऐसे जो दो व्यक्ति होंगे विरही अभाव वाले होंगे एक दूसरे मिल नहीं खा सकते ऐसे उपाय व्यक्तिभाव अयोगा हो सकता है उपाय और, और, और उपेय भाव नहीं हो सकता है ऐसे विलक्षण वस्तु का ज्ञान में जो तुरीय आत्मा के ज्ञान में विशिष्ट से द्वारा फिर विशिष्ट माध्यम नहीं बन सकता इसी के माध्यम से तुर्य का ज्ञान कराना है किंतु केवल अवस्था का निषेध करके उसी को तो तुरी घोषित करना है आत्मा का तो निषेध करना नहीं वही आत्मा जो तो अभी जागृत में घुमरा है वही तो तुरिया है बनाना है किंतु अभी बिगड़ा बिगड़ी हुई भी अवस्था में है अवस्था को हटाना है इसी के माध्यम से उसे ज्ञान करवाना है तो अत्यंत भिन्न होने पर क्या होगा तूर्य प्रतिपत्त हो उपाय भाव आएगा तूर्य के ज्ञान में उपाय साध्य साधन भाव नहीं रहा होने से विशिष्ट से द्वारा अभावि द्वार न होने से माध्यम न होने पर अन्य से प्रतिपत्ति द्वार से अधर्शनाथ अन्य कोई विशिष्ट आत्मा को छोड़ करके उस तूर्य के ज्ञान के लिए कोई माध्यम कोई है भी नहीं दिखता ही अगर उसके कोई उपाय है तो इनके निषेध के माध्यम से उसका प्रतिपादन कर और कोई उपाय है तूर्य प्रतिपत्ति रेवस्या तूर्य की अप्रतिपत्ति अज्ञान होगा जब तूर्य का अज्ञान होगा तो शास्त्र का उपदेश हो जाएगा तुरे का ज्ञान नहीं हो सकता है तो शास्त्रोपदय समर्थक होगा शास्त्रा तत्पति प्रतिशा चेत न्यावादि बोलेगा हमारे शास्त्र से हो जाएगा तूर्य की ज्ञान तथय तुरिया से प्रतिपत्ति ज्ञान न ऐसा नहीं है शास्त्र से ऐसा नहीं क्यों शास्त्र शास्त्रोपदय से सामर्थक क्यों एक सिद्धांत है एक नंबर की टिप्पणी थी प्रादिभाषिक वैलक्षण प्रतिभाषिक प्रातिभाषिक विलक्षणता तो है विश्वादि पर कूरिया में परस्पर विलक्षणता है काल्पनिक विलक्षणता होने पर औपाधिक होनी पड़ेगी एक पुरुष एक ही व्यक्ति है देखो जो कुंडल पहना हुआ है दंडक धारी बना हुआ है किंतु व्यक्ति एक ही है देवदत्ता एकद नाम का एक ही व्यक्ति है ठीक है विशेषण भिन्न भिन्न पौन लिया उसने एक कुंडल पहन लिया कान में कुंडल है हाथ में दंड है तो उसको कुंडली बोलते हैं दंडी बोलते हैं तो कुंडली कुंडलित्व तो दंडित्व भेद से भिन्न जैसा हो जाता है कुंडली काल में दंडी नहीं कह सकते दंडी काल में कुंडली नहीं बोल सकते व्यक्ति एक ही है ठीक ये प्रादिभाषिक विलक्षण ऐसा होता है वो विलक्षण होने पर भी दोनों से विशिष्ट व्यक्ति एक ही है वो कुंडल वाला जो है वही दंडवाला है दंडवाला कुंडल वालों में भेद नहीं है विशेषण के कारण से भिन्न जैसा लगता है ये टिप्पणी का है एक ऐसे से एक ही व्यक्ति है कोई उसका कुंडल दंडादी विशेषण है जब विशेषण लग जाता है कुंडली बोलेंगे दंडी बोलेंगे कुंडल या दंडादि विशेषण लगने पर कुं, तो दंडित्व आदि वहां पार्थक्य करने वाले धर्म क्या तो आ जाएगा कुंडल को लेकर विशेषण लेकर के चल गया अयम कुंडली बोलेंगे कुंडलित्व तो उसको अलग कर देगा किसके दंडी से फिर तो दंडित्व धर्म जब दिखेगा तो कुंडली कुंडली से अलग कर देगा होने पर भी शुद्ध में वेद नहीं है एक ही देवदत्त है यही कारण एक, एक ऐसे से से कुंडला से कुंडल दंडादि विशेषण कुंडल दंडादि का विशेषण हो जाने पर कुंडलित्व तो दंडित्वि विरुद्ध तो धर्म है कुंडलित्व तो दंडित्व जहाँ कुंडलित्व तो रहेगा वहाँ दंडित्व नहीं रहेगा जहाँ दंडित्व रहेगा वहाँ कुंडलित्व नहीं रहेगा देखते वैलक्षण याभाष जो ऐसे बैलक्षण दिखता है देवदत्त में वह प्रातिभाषिक है देखते हैं फिर न्यू की चाहे कुंडली हो चाहे दंड हो व्यक्ति कौन है एक ही अभेद है देवदत्ता है ठीक इसी प्रकार यहां आत्मा एक ही है जो भेद हुआ है अवस्थाओं के कारण से इसलिए तीनों अवस्थाओं से विशिष्ट आत्मष करेंगे तो शुद्ध आत्मा की ज्ञान हो जाएगा इसके लिए शास्त्रों के साथ होगा एक बताते ठीक है तद विशिष्ट तद विशिष्ट रूपम अनुद्ध विशेषण सापोहेना तुर्यत्म होती सटीका वो जो विश्वादी विशिष्ट रूप है वो तुरिया आत्मा का ही एक स्वरूप है वो विशिष्ट स्वरूप है जागृत अवस्था विशिष्ट स्वप्न अवस्था विशिष्ट सुसूक्ति अवस्था विशिष्ट होने से ये नाम मिला उनको विश्व तेजस्व प्राज्ञ नाम मिला है उसी आत्मा जो तुरी आत्मा वही है तो वही है विशिष्ट नाम मिला हुआ है तद विशिष्ट विश्व आदि विशिष्ट है रूप उसी का अनुवाद करके तो जिसको विश्व कहा जाता है जागृत आदि विशिष्ट तथ से जागृत आदि अवस्था अवस्था विशिष्ट आत्मा है उसी का अनुवाद करके विशेषणांश अपना विशेष का अपहरण नहीं करना विशेषण का त्याग करके विशेषणांश क्या है अवस्था अवस्था से विशिष्ट आत्मा आत्मा कोई परित्याग नहीं यही आत्मा को जो जागरूक है अभी विश्व बन के गुमराह यही तूरिये सिद्ध करना है नाम के द्वारा जो तो नंद प्रतिमा आदि क्या करता है आत्मा का निषेध नहीं करेगा किसका अवस्था का निषेध कर देता है विशेषण का निषेध के बाद तुमसे तो कह रहे तद विशिष्ट से मैंने विश्वादी विशिष्ट रूप में अनुद्योग उसी रूप का जागृता अवस्था विशिष्ट रूप का, का अनुवाद करके विशेषणांश अपना जागरता आदि अवस्था वहां विशेषण बना हुआ है आत्मा के विशिष्ट बनने के लिए उनको परित्याग के माध्यम से तस्त तूरीयत्व गतिशी जो विश्वादी बना हुआ था उसी को तूरीय रूप से मंत्र उपदेश करता है शास्त्र उपदेश करता है नज्ञादी के द्वारा टिप्पणी दो नंबर की है तशिष्टा लक्ष्य विशिष्ट का लक्ष्य में तूर्य रूप से करता है बातचीत अर्थ तो अलग हो गया था विशिष्टा में किन्तु लक्ष्य एक ही है लक्ष्य एक करके बताता है उपदेश करता है बिल्कुल अलग नहीं है वही है किंतु अवस्था का कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है इन अवस्थाओं को परित्याग करके शुद्ध में बैठने का चेष्टा कर भेदे चत्यंत के है? अत्यंत भेद हो यदि जैसे गो और महेश गाय और भैंस अत्यंत भिन्न होते हैं भिन्न लक्षण वाले होते हैं उनको एक करना संभव नहीं है कभी भेदेचा अत्यंत के अत्यंत होने वाले मान्य पाली माने जो विश्वादी से अत्यंत भिन्न है तूर्य यदि ऐसी स्थिति है भेदे चंति तद अनर्थक क्या इसलिए शास्त्र अनर्थक हो जाएगा उसमें एक बनाना संभव नहीं है अनर्थक क्या शास्त्र न शास्त्रा ना सास्त्रा, सास्त्रा तद शास्त्रा प्रतिपत्ति, फिर क्या होगा शास्त्र अनर्थक बोलने से शास्त्र से उनका ज्ञान नहीं होगा तूर्य का ज्ञान नहीं होता अत्यंत भिन्न हो तो पूर्वादी बोलता हमारा ठीक है, है ज्ञान नौ क्या लेना उसे अच्छी बात है तूर्य के ज्ञान की क्या जरूरत है माँ कर ही तूर्य प्रतिपत्ति भूत तब तूर्य का ज्ञान मत हो जाने दो मानना ही नहीं ये तीनों आत्मा को मानेंगे जागरूक स्वं से सूत्र घूमने वाला विश्व तो तेजस्वी है माँ कर ही तब मध हो प्रतिपत्ति भूत माँ भूत प्रतिपत्ति कर ही महाभूत तब मत हो जाए वो क्या जरूरत है यदि चेत तत्ते फिर तुरिया का ज्ञान यदि नहीं होगा तो शून्यवाद में चला जाएगा बहुत शून्यवाद में पहुंच जाएगा तुरिया का ज्ञान नहीं होगा तो, क्यों शून्यवाद में कैसे पहुंचेगा ठीक है विशिष्ट शैव प्रतिपत्तिया विशिष्ट का यदि ज्ञान हो विश्व तेजस् जागरण आदि अवस्था विशिष्ट आत्मा का यदि ज्ञान हो विशिष्ट शैव प्रतिपत्या विशिष्ट के ज्ञान के द्वारा तूर्य से अप्रतिपत्त तूर्य का ज्ञान न होने पर क्या होगा प्रतिपन्न से विश्वादी विशिष्ट से प्रकृत अस्तत्व जो प्राप्त थे विश्वादी विशिष्ट थे उनका तो यहाँ निषेध कर दिया नज्ञ नहिष प्रज्ञ के द्वारा सप्तम जो प्राप्त था उन आत्माओं को तो निषेध हो गया निषेध कर दिया नज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न प्रज्ञान घमन जागृत का निषेध कर दिया आत्मा का तो अप्रतिबत्त हो से अप्रतिबत्त प्रतिपन्न से विश्वादी विशिष्ट से जो विशिष्ट थे विश्वादी प्रतिपन्न थे जिस जानकारी अन्य, अन्य का ज्ञान है ही नहीं शास्त्र से ज्ञान होना था शास्त्र अनर्थ हो चुका है अन्य का ज्ञान है ही नहीं न होने पर क्या होगा नैरात्म धीरे वापत्य आत्मा नहीं है ऐसी बुद्धि शून्यवाद सर्व नास्ति, सर्वम शून्यम सर्व क्षणिकम सर्वम शून्यम हो जाएगा सबको शून्य है माध्यमिक मत आ जाएगा या आपत्ति आ जाएगी इस चिता ने कहा अच्छा समय हो गया है डॉक्टर ओम्रम तेहि भाग्य हे कृष्टवां स्वस्तं वृद्धसे मयता ओं चाम